किशन जी पूछते हैं यूपी से कि क्या बिन धन कमाए जीना संभव है हाँ देखिए मानव कभी भी तीन चीज़ों के रूप में है अगर अर्थ देखेंगे तो मानव में एक तन है एक मन है और एक धन है ये तीनों का अविभाज्य स्वरूप ही मानव है तो धन क्या चीज़ है तो धन को देखेंगे तो धरती ये पूरी धरती जो हमको मिली हुई है ये हमारे धन है और इस पर जो कुछ भी हम श्रम करते हैं उससे जो कुछ भी सुविधाएं उत्पन्न होती है उसका नाम फिर से धन है स्वधन है मानव का धन के बिना काम चलता ही नहीं है जैसे नदी में पानी बहरा होता है आपको प्यास लगती है तो आपको हाथ बढ़ है ना उंगली भर के उसको अंग, अंग, अंगुल भर के पानी पीते हो वो एक प्रकार का श्रम है जब आपकी वो हाथ में पानी आ गया वो उस समय वो आपका धन बन गया और उसके बाद ही आप पानी पी सकते हो तो धन के बिना तो काम चलेगे नहीं आप चारों तरफ हमारे यहाँ हवा फैली हुई है और हवा को वो धन की धरती के रूप में है वो प्राप्त है हमको लेकिन उसको हमको इनहेल करना ही होता है अगर हम ठीक से नहीं करते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं वो बोलता है जोर से सांस लो जोर से सांस लो सीखने के लिए पैसे दे लगाते हैं तो पुनः श्रम पूर्वक ही हमारे को ये धन प्राप्त होता है और धन के बिना हमारा काम चलता ही नहीं है तो मानव में देखेंगे तो मानव समझ प्रधान होते हुए संबंध को समझता है संबंध पूर्वक जीता है और संबंध को निर्वाह करने के लिए धन की आवश्यकता होती है धन सारा सामग्री है जिसको हम पैसा मानते हैं वो धन नहीं है है ना ये बहुत बड़ा भ्रम हमारे बीच में हो गया है कि धन पैसा है या सामान तो अभी ये मान्यता बन गई कि धन बराबर पैसा वो है नहीं वो किसी भी काम का नहीं है ना जो चीज़ हमारी ज़रूरत में काम आती है उसका नाम है धन पैसा हमारी ज़रूरत में कुछ भी काम नहीं आ सकता सिर्फ चूल्हे में आग लगाते समय लकड़ी नहीं जलती हो तो नोट को जला के आप इस प्रकार लगा सकते हो ज़्यादा नोट होने पे थोड़ी देर ताप सकते हो ताप तपे ता, तापने के लिए भी ठीक नहीं है तो धन जो है वो हमारे काम की चीज़ नहीं है हमारे काम की चीज़ धन है वो क्या चीज़ है वो सामान है और सामान के बिना किसी भी आदमी की ज़िंदगी क्या जिंदगी संबंधपूर्वक नहीं जी पाएंगे सामान तो लगेगा जैसे छोटे बच्चे होंगे उनको भूख लगेगी तो आपको उनको आप नहीं खाओगे चलेगा उनको तो आपको खिलाना पड़ेगा यदि किसी को बच्चे को कुछ आप समझदार बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको लकड़ी उठाना पड़ेगी बोर्ड नहीं होगा तो ज़मीन पर ड्राइंग बना के आप बताओगे लिखाओगे इसी तो कोई ना कोई सामान हमेशा आपको चाहिए चाहिए जैसे आप अभी आपके साथ हम बात कर रहे हैं तो ये भी एक प्रकार का संबंध का निर्वाह है लेकिन इसमें भी हमको ये रेडियो वीडियो जो भी है माइक स्पीकर सब की जरूरत पड़ रही है और ये सामान के बिना हमारी जिंदगी चलेगी नहीं ये सिर्फ आदर्शवाद है ये मूर्खता की बात ये सब झूठ बात है और सामान धरती में सारा है इसलिए धरती को बचाकर रखना ताकि सामान हमको हमेशा मिलता रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसको ठीक से समझना चाहिए ये जो विरक्ति का जो मॉडल है उसमें ये धरती की बर्बादी बहुत हमने की है भोगवादी जो मॉडल इसमें भी बर्बादी की है तो आज जो सदुपयोगिता का मॉडल की हम बात कर रहे हैं जिसके लिए सब कार्यक्रम चालू है उसमें धरती को बचा के रखना उसमें से लगातार हमको सामान मिलता रहे उसको बनाकर के रखना जितना रेट से धरती में सामान बनता है उसी रेट से हमको यूज़ करने की ज़रूरत है ताकि धरती हमेशा बनी रहे जैसे माँ होती है माँ के शरीर में बच्चे के लिए दूध पैदा होता है लेकिन जिस गति से पैदा होता है उसी गति से बच्चा पीता है तब तो ठीक है यदि ज़्यादा गति से पीने लगे तो खून आने लगे अभी हम खून पीने लगे हैं उसका प्रमाण यही कि हमने धरती बर्बाद कर दी अभी तो बीमार हो गई है उसका नाम है ऋतु असंतुलित हो गई है ग्लोबल वार्मिंग है तो ये बहुत ठीक से समझ लें यदि हम सदा सदा ये धरती पर जीना चाहते हैं यदि हम ये चाहते हैं कि हमारे आने वाली तमाम हज़ारों लाखों पीढ़ियाँ ये धरती पर सदा सदा जिए तो भाई इसके लिए हमको इतना तो बैठ के समझना पड़ेगा कि धरती में कुल सामान कितना है और किस प्रकार से हम इसके साथ न्यायपूर्वक जिए ताकि हम अपने साथ न्यायपूर्वक जी पाएँ पता आने वाली पीढ़ियों के साथ न्याय कर पाएँ उनके लिए आवश्यक हवा पानी खाना पानी और रहने की जगह इत्यादि को उपलब्ध कर सकें ये एक सोचने की बात है आज के सत्र में मुझे लगता है यहाँ से अगर हम सोचना शुरू करते हैं तो काफ़ी चीज़ों को समझने की और हम लोग जाने वाले हैं ऐसा मेरी आशा है संभावना है प्रांजल भाई अभी के लिए आज के लिए इतना पर्याप्त है बिल्कुल पर्याप्त है जितने भी लोग हमसे जुड़े रहे ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग माध्यम से उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस्पेशली आपका बहुत धन्यवाद हर ये समय देने के लिए इसी के साथ अगले रविवार मिलते हैं सुबह सात बजे थैंक यू नमस्कार धन्यवाद